वधु से मांगे वरने यह वचन पांच वधू से मांगे वरने वचन यह पांच च वन उपवन में प्रिय अकेले रखना कभी न पैर के संग बिना पत्नी के नहीं अर वधू से मांगे वचन यह पाच मधुसे मांगे वचन यह पाच थ्रास मत वालों से करना कभी न बात कुसंगियों की संगत में है नाना विधि पात मधु से नागे वचन ये पान बे पूछे और बिना बुलाए मैं के ना हो पयान बे पूछे और बिना बुलाए मैं के न हो पयान अपने आप कहीं जाने पर कम होता है मान वधू से मांगे वचन ये पांच वधु से मांगे वचन ये पांच शील छोड़ कर कभी न हंसना रखना यह मर यार सिल छोड़ कर कभी न हसना रखना यह मर अधिक खास से पैदा होते नाना भाति विसार पति के सा हो तुम करना सदा प्रेम व्यवहार निगमा गम बतलाते हैं नारी धर्म की सार वधु से नागे वचन ये पाँच वधु से नागे मधु से ना गे वधु से नागे ये वचन पांच इस प्रकार जब परम हुआ बचन व्यवहार तब से तावा मांगना बड़ी धर्म अनुसार आए बंदे वे समय अब चारों ही बेद गुप्त शक्तियाँ ही वहां समझ सकी यह भेद सुंदर शब्दों से दिया इस प्रकार वरदान चिरंजीवी हो वर वधू बड़े सौख सामान गिरजापत के सिर पर जब तक गंगा की धारा साज रहे लक्ष्मीपति के वक्षस्थल पर जब तक भृगुलता विराज रही जब तक यह बानक बना रहे जब तलक चांद चांदनी रहे, जब बना रहे बनी रहे, रहे, बना बना बनी की बनी की उठे पूर्ण आनंद में जनक जोड़ कर हाथ एक और भी विनय है अब तो खो चलना संबंध आपसे होने पर सब भातार्थ हो गए हम सागर के धारा से मिलकर समचरितार्थ हो गए हम अब नहीं किसी की चाह रहे पकड़े जब पाँव रावरे के जिस नाते ने ऐसा ना था बन सकते नहीं दूसरे के यह चरण हाथ में आए हैं तो नहीं हाथ से छोड़ेंगे रघुकुल के से नाता जोड़ा है रघुकुल से नाता जोड़ेंगे स्वामी अपने सेवक का पूरा उत्साह कीजिएगा शत्रुघ्न भरत लक्ष्मण का भी बस यही विवाह कीजिएगा मेरे समीप के नाते ही महलों में तीन कुमारी है तीनों भ्राताओं के सुयोग्य तीनों राज दुल है मान्डवी भरत जी को समुचित सत्कृत शत्रुघ्न जी को है उर्मिलसिया के लघु भगनी अर्पण से लक्ष्मण जी को है अभिलाषा अभी पूर्ण होगे आज्ञा की केवल देरी है समझे भी है भर कन्या भी आचार्य और मंडप भी है मिथिला की विनय सुन भे कौशल राय गुरु आज्ञा से कह उठे हाँ यह भी हो जाए यह जा कौन जानता है किसने किसका सम्मान बढ़ाया है हमने तुमको अपनाया है या तुमने हमको अपनाया है समी समी संबंध हुआ तो फिर हम तुम सम्मान दो लो समे समे जब संबंध हुआ तो फिर हम तुम सम्मान दो लो मिलती है देह देह दोनों मिलते हैं प्राण प्राण दोनों जो कुछ है उधर तुम्हारा है जो कुछ इधर हमारा है शत्रुघ्न भरत या लक्ष्मण पर पूरा अधिकार तुम्हारा है यह प्रेम ग्रंथ संबंध ग्रंथ जो गूंजे आज परस्पर है मैं तो कहता हूँ इसमें अब बध गया जन्म जन्मांतर है सुने अयोध्या नाथ के दब यहा हार्दिक बहन प्रेम नीर से भर गए जनक राज के नये राज जनक की राज जानकी का हुआ जिस प्रकार संस्कार उसी तरह ब्याहे गए तीनों राजकुमार चारों वर वधुओं को निहार कौशल पति अति हुसाये हैं चारों क्रियाओं साथ साथ मानो चारों फल पाए हैं वह दिया दहेज जनक ने मंडप भर गया दहेजों से हो गए अयाचक याचक गण दोनों पक्षों के ने घो से फिर बाजे बजे पुष्प बरसे सुरपुर से जय जयकार हुआ तरगूंज उठाया त्रिभुवन में संपूर्ण ब्याह संस्कार हुआ गुरुओं बरातियों के समेत जनवा से कौशल चले दरवाजे पर पहुँचाने को मिथिला उनके साथ चले बालाओं ने दौड़ कर घेरे राजकुमार तुम ठहरो बाकी रहा अभी और व्यवहार किसने देवी देवता बना जोड़ी यह गांठ तुम्हारी है यह जो विवाह संबंध हुआ सो सब मानता हमारी है सीता सी दुल्हन को पाकर रघुबर बहुत फूलिए नहीं जल है लगन हमारी का इतना रहस्य भूल है नही बरियाई मूर्ति तुम्हारी अब मन मंदिर में पधराएंगे वैसा ही नाचोगे लाला जैसा हम नाच न चाहेंगे गिर गए हृदय के घेरे में तो सीधे छूट नहीं सकते वह डोरे डाले हैं हमने थोड़े से टूट नहीं सकते प्रारब्ध तुम्हारी जागी जो हम सब वारी जाती है मन भी दे दिया सिया भी दे दी दुख भी बलिहारी जा खुद भी बलिहारी जाती है इस प्रकार कुछ देर तक कर परस विलास वर वधुओं को ले गयी यथापे के पास उजवाए कुल देवता रीत नीति अनुसार दूधा भाती पि हुई प्रेम प्रीति अनुसार तब छवि निर के जान के पट घूंघट की ओट माया ही में जीव जनो हुआ ब्रह्म परलोट लो सब प्रकार सब नेग कर हस हर्ष कर स्वच्छ गाते थे अनुरागनी गीत गान सारन गौरी गौरी नागरिया है गोरी गोरी नागरिया है नागर सुंदर साँवरिया है प्यारी प्यारे दुल्हनिया है प्यारी प्यारे दुल्हनिया है, प्यारे दुल्हनिया है। दुलहर बारिया है गौरी गौरी नागरिया है नागर सुंदर सांवरिया है कमियाँ सारे बल बल जाए कि ह हाँ हाँ हाँ। हिलमिल मंगल गावे कि हाँ हाँ जोड़े ये सदा सुख पाए की हाँ हाँ, हाँ। दले हरवा डाले गरबा दले हरवा डाले गरवा गौरी गौरी नागरिया नागर सुंदर सावरिया प्यारे प्यारे दुल्हनियां है दुल्हन वाह चल चकरिया है Gori Gori dangariya Gori गौरी नागरिया नगर सुंदर सावरिया नगर सुंदर सावरिया गौरी गौरी नागरिया गौरी गौरी नागरिया काल के जब बजे सहनाई मेराग धनवा से आए कुवर भरे मोह दया अनुराग बाल सखाओ ने कहा तभी रोक कर बाट भैया तो मुठिया गए दूध भाती चाट